हम्म uh... यक्षम अंत प्रजा नाम तत्म अधिकरण तीन प्रकार का है अभिव्यापक औपश्लेषिक और वैषयिक तो इस मंत्र में दो शब्द हैं यज्ञ और विदथेशु ये वैषयिक विषय जो आप लोग व्याकरण में विषय सप्तमी के नाम से जानते हैं तो ये यज्ञ यज्ञ विषयक कर्माणि कर्मों को कृणवंती करते हैं कौन तो अपसह मनीषि धीरा अपस कर्म करने वाले मनीषिण मन के स्वामी मन को नियंत्रण में रखने वाले धीरा ध्यान करने वाले तो ध्यान करने वाले मन के स्वामी कर्म करने वाले क्या करते हैं यज्ञ संबंधी कर्मों को करते हैं अपस कर्म करने वाले मनीषीन तो अप मनीषि धीरा यज्ञ कर्मा ये जिस मन से करते हैं ये न का मतलब है मन से मन से कर्म करते हैं यज्ज संबंधी कर्म करते हैं यज्ज विषयक कर्म तो यज्ज का अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये भी किया है योग योगाभ्या योगाभ्यास यज्ञ को खोला है उन्होंने योगाभ्या तो अभ्यास योगा संबंधी कर्मों को करते हैं इसकी चर्चा हमने कल की है अब अगला लेते हैं विदथेशु तो अपसह मनीषि धीरा ये नर्मा विदथेशु कृणव विदथेशु का है युद्ध विदथ शब्द के और भी अर्थ हैं विज्ञान भी अर्थ होता है पर यहां पर युद्ध अर्थ लेना है तो कर्म करने वाले मन के स्वामी ध्यान करने वाले युद्ध में कर्म करते हैं अब युद्ध दो प्रकार का होता है एक तो बाहर का युद्ध होता है जो सेना के लोग पुलिस के लोग और भी जो प्रशासनिक लोग युद्ध करते रहते हैं तो ये बाहर का युद्ध है और एक अंदर का युद्ध होता है और बाहर की युद्ध की अपेक्षा अंदर की युद्ध बहुत खतरनाक होता है जो आजकल चल रहा है देश में चल रहा है ना बाहर के दुश्मन उनको नियंत्रण में तो कर दिया है लेकिन अंदर के दुश्मनों को कैसे नियंत्रित करें बहुत मुश्किल होता है तो ऐसे ही योगाभ्यासी युद्ध करता है बहुत युद्ध करता है जब तक होश में रहता है ना 17-18 घंटे बस युद्ध ही चलता रहता है उसका और हमें यह भी समझ लेना चाहिए जीवात्मा का एक नाम है युधिष्ठिर कभी सुना है कभी सुना है युधिष्ठिर नहीं सुना है युधिष्ठिर तो बहुत फेमस है प्रसिद्ध है युधिष्ठिर को युधिष्ठिर क्यों कहते हैं युधि तिष्ठति इति तिष्ठिष्ठिरा युधि का मतलब युद्ध में तिष्ठति रहता है डटता है युद्ध में भागता कभी नहीं उस युधिष्ठिर के बारे में आपने सुना होगा महाभारत के युधिष्ठिर उसको युधिष्ठिर इसलिए कहते थे वो युद्ध से कभी भागा नहीं हो कभी नहीं भागते थे डट जाते थे युद्ध ही करते रहते थे इसलिए उसका नाम युधिष्ठिर पड़ा है यौगिक अर्थ में आपके सामने रखा ना तीन प्रकार के अर्थ होते हैं योगिक योगरूढ़ और रूढ़ तो ये योगी करते हैं, युधि तिष्ठि इति युधिष्ठिरा जो युद्ध में ठहरता है युद्ध में रहता है उसी का नाम युधिष्ठिर है तो हर जीवात्मा का और विशेषकर योगाभ्यासी का नाम है युधिष्ठिर वो आंतरिक युद्ध में हमेशा डट डट के मुकाबला करता है कितने दोष हैं व्यक्ति के अंदर कितने शत्रु हैं काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार पता नहीं ऐसे कैसे, कैसे शत्रु और ये शत्रु भी गिरगिट की तरह रंग बदल बदल करके आते रहते हमारे सामने कमाल के शत्रु है और इन सब शत्रुओं से लड़ता है और जीतता है तो कहा जा रहा है मंत्र युधिष्ठिर की तरह यह योगाभ्यासी ये ध्यान करने वाला ये हमेशा शुभ कर्म करने में प्रवृत्त रहता है और मन को अपने नियंत्रण में रख करके कर्म करता है युद्ध में कर्म करता है युद्ध संबंधी कर्मों को करता रहता है किस से ये ना जिस मन के माध्यम से अब दूसरी पंक्ति में हम आगे बढ़ते हैं अभी तक पहली पंक्ति का अर्थ किया है अब दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति में मन शब्द आया है मन तत्में मन शिव संकल्पम अस्तु ये जो मना शब्द है विशेष्य है और इसके दो विशेषण दिए हैं इस दूसरी पंक्ति में ये तो आप लोगों को पता होगा ना विशेषण और विशेष्य कभी हिंदी में पढ़े होंगे या संस्कृत में पढ़े होंगे एक विशेषण होता है एक विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है जिस वस्तु की विशेषता बताई जा रही उस वस्तु को विशेष्य कहते हैं और जो उसकी विशेषताएं हैं उसको विशेषण कहते हैं तो यहां पर मना जो है ये विशेष्य है और इसके विशेषण दो हैं कौन है वो दो अपूर्वम यद अपूर्वम अपूर्वम का मतलब है ये अपूर्व है मन का ये विशेषण है इस जैसा दुनिया में और कोई वस्तु नहीं है जो आत्मा को पार करा सकता हो नैया पार करता है ना आदमी नाव में बैठकर के पार करता है व्यक्ति ये तराने का है तराता है आदमी को आत्मा को तो इसलिए कहा अपूर्वम, अपूर्व उसको कहते हैं इस जैसा और कोई वस्तु नहीं है जीवात्मा के साधनों में पूरी सृष्टि में सब साधने हमारे लिए वृक्ष वनस्पति पहाड़ नदियां समुद्र नक्षत्र सब कुछ साधने हमारे लिए पूरी सृष्टि जो है आत्मा का साधन बना हुआ है पर इस साधन में महत्वपूर्ण साधन यदि कोई है यह है मन मना एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो। सुना होगा आपने ये ऐसा साधन है कि ये चाहे तो वह ती पाप आया पाप में ढकेल सकता है और वह ती कल्याण आया ये कल्याण की ओर ले जा सकता है क्या सामर्थ्य रखता है ऐसा सामर्थ्य और किसी भी वस्तु में नहीं है इसलिए मंत्र कहता कहता है अपूर्वम ये अपूर्व है इतना ही नहीं एक और विशेषण दिया इसके लिए क्या विशेषण दिया देखिएगा यक्षम इसका नाम है यक्ष आपने यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद सुना है महाभारत के माध्यम से और उसके बारे में मेरे को नहीं पता है मेरे को यह पता है जीवात्मा युधिष्ठिर है और मन है यक्ष अभी बोल रहा था ना मैंने जीवात्मा का एक नाम है युधिष्ठिर और युधिष्ठिर से संवाद किया किसने यक्ष ने यक्ष ने प्रश्न किया युधिष्ठिर से तो यक्ष कौन है यहां पर मन है और यक्ष को यक्ष क्यों कहते हैं यक्ष जो है साधारण नहीं वो होता है पूजनीय होता है यक्षम का अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया है पूजनीय आदरणीय ये मन को कहा है ये साधारण नहीं है ये मन ये आदरणीय पूजनीय है यक्षम यक्ष का अर्थ ही पूजनीय होता है श्रेष्ठ होता है जिसका आदर करना चाहिए जिसका सत्कार करना चाहिए हम मन का सत्कार नहीं करते मन का आदर नहीं करते जिसका आदर किया जाता है उसके साथ संभल करके व्यवहार किया जाता है और जिसका हम आदर नहीं करते उसके साथ संभल करके व्यवहार नहीं करते ऐसे व्यवहार कर देते तो इसलिए मंत्र कहता है यक्षम ये तो पूजनीय है और अपूर्वम ये साधारण नहीं है बहुत उत्कृष्ट है सुनते हैं ना कि युधिष्ठिर से प्रश्न किया यक्ष ने बताओ युधिष्ठिर दुनिया में आश्चर्य किसको कहते हैं बहुत सारे प्रश्न किया है बहुत सारे प्रश्न किया यक्ष ने उन प्रश्नों में एक ये भी प्रश्न है दुनिया में आश्चर्य किसको कहते हैं तो मन ने प्रश्न किया है आत्मा से ए? ये कैसे हो सकता है ये तो जड़ वस्तु है ये भाषा विज्ञान है इसको कहते साहित्य क्या कहते हैं जी साहित्य अरे मन से पूछ करके ते देखो अब बोलते नहीं मन से पूछ करके तो देखो पहाड़ों से पूछो वृक्षों से पूछो श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र है क्या समझते हैं आप उनको मर्यादाओं में उत्तम है उन्होंने भी पूछा है वृक्षों से पहाड़ों से पता नहीं किस किस से पूछा है नहीं पूछा है? सीता के बारे में हां वाल्मीकि रामायण पढ़ो पता लगेगा आपको इसका अर्थ है ये साहित्य है कहने की एक शैली होती है ऐसा कोई जड़ वस्तु से नहीं पूछता है और पूछे तो जड़ वस्तु जड़ है वो क्या उत्तर देगा इसका अर्थ है अपने आप से पूछा है इसका मतलब है अपने आप से पूछा है युधिष्ठिर ने अपने आप से पूछा है कैसे पूछेगा मन के माध्यम से तो पूछेगा क्योंकि आपको स्पष्ट हो गया है शिविर में कि आत्मा अपने आप कुछ नहीं करता बताया था ना वो सबसे करवाता रहता है सबसे और मन से भी करवाता है तो अपने आप से पूछा है मन के माध्यम से यह है यक्ष तो कहा है अपूर्व यूर्व यक, यक्षम ये अपूर्व है सर्वोत्कृष्ट है सर्वश्रेष्ठ है और पूजनीय है रहता कहा है अंत प्रजा नाम प्रजा का मतलब केवल मनुष्यों की बात नहीं हो रही है इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्रजा नाम प्रजा का अर्थ क्या किया प्राणी नाम क्या अर्थ करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद ऐसे नहीं बने कमाल अर्थ किया ऐसे अर्थ किया जैसे देखते ही लगता है क्या अर्थ किया है प्रजा नाम प्रजा का मतलब प्रजा मनुष्य लोग होते हैं हमने कभी ऐसा प्रजा का अर्थ प्राणी नहीं प्राणी का मतलब कोई भी प्राणी तो प्रजा नाम प्राणी नाम अंत प्राणियों के अंदर रहने वाला ये कौन यक्षम अपूर्व ये मन जो है सब प्राणियों में रहता है इसलिए उस अपूर्व उस पूजनीय मन का सत्कार करो उसका आदर करो क्या है उसका आदर ठीक प्रकार से इस्तेमाल करो उसका ऐसे स्वच्छंद होकर के ऐसे ही उसका इस्तेमाल मत करना अनियंत्रित होकर के उसके इस्तेमाल नहीं करना नियंत्रित होकर के व्यवस्थित होकर के नियम पूर्वक ईश्वर की व्यवस्था के अनुरूप उसका इस्तेमाल करो इसलिए कहा जा रहा है वो साधारण नहीं है मन जो मुक्ति को दिला सकता हो जो आत्मा को कल्याण दे सकता हो कहा यूज कर रहे हैं हम लोग कहां प्रयोग कर रहे हैं उसको जो राष्ट्रपति से मिला सकता हो जो प्रधानमंत्री से मिला सकता हो मिलाने को तैयार बैठा है वो आप मिल ही नहीं रहे हो स्पष्ट हो रहा है जी यानी कोई मिलाने के लिए तैयार बैठा है ईश्वर से मिलाना चाहता है तरसता है आदमी ईश्वर से मिलने की आंखें गॉड करके फाड़ फाड़ करके देख रहा है कि मैं कब दर्शन करूं ठीक है ना यानी हर आदमी दर्शन करना चाहता है लेकिन जो दर्शन करा सकता है उसके पास जाता नहीं कमाल का आदमी हो गया यानी हर भक्त ये चाहता है कि मैं भगवान का दर्शन करूं चाहता है ना आप नहीं चाहते क्या चाहते हैं चाह तो किसके अंदर नहीं हो सकती है चाह जो है आत्मा का स्वरूप है अब इस चाह को लेकर के जिसके पास जाना चाहिए उसके पास जाते नहीं हम चाह तो है तो जिसके पास जाने से जो मिला सकता है भगवान को उसके पास जाना नहीं हमें और जो नहीं मिला सकता उसके पीछे दौड़ लगा रहे हैं। यही हमारी कमी हो गई इस कमी को हमें दूर करना है तो इसलिए यह मन जो है कितना पूजनीय है कितना अपूर्व है इतना श्रेष्ठ है ऐसे श्रेष्ठ मन का इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए एक सेठ आदमी है वो दे सकता है अरे दे सकता है तो जाओ ना उसके पास में सेठ है उसका स्वभाव ही देना है वो दानी है तो जाओ उससे मांगो मांगना नहीं आता है तो ऐसे ही जो मन हमें भगवान से मिला सकता है इस धरती पे अगर कोई भगवान से मिला सकता हो तो मन है और उसके पास हमें जाना नहीं है उसका इस्तेमाल करना नहीं है उसका प्रयोग करना नहीं है और भटकते जा रहे हम लोग इसलिए कहा जा रहा है वो साधारण नहीं है ये मन असाधारण को अपूर्वम कहते हैं। जो असाधारण है साधारण नहीं है असाधारण वस्तु को मंत्र में अपूर्वम कहा है ये विशेषण है मन का और कहा यक्षम पूजनीय है ऐसे इस मन का क्या करें हम शिव संकल्प वाला मन करना है तथ में मन शिव संकल्पम अस्तु ऐसा जो मेरा मन है जो यक्ष है जो अपूर्व है ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला अस्तु हो कैसे होगा कैसे होगा तो स्वामी दयानंद लिखते हैं कि ईश्वर के संग से और लिखते हैं विद्वान के संग से यह मन जो है शिव संकल्प वाला तब बन सकता है जब ईश्वर की संगति करने लगता है कोई ऐसा आदमी तो नहीं उसके साथ उठूंगा बैठूंगा ईश्वर तो ईश्वर है कैसे संगति करूंगा ईश्वर के संग से ही मनुष्य संकल्प वाला हो सकता है और स्वामी जी लिखते हैं विद्वान के संग से हाँ ये तो समझ में आता है विद्वान की संगति में रहूंगा तो कुछ होगा पर ईश्वर की संगति में कैसे रहूंगा और लेकिन दोनों की संगति में रहना होता है ईश्वर की संगति में भी रहना होता है विद्वान की संगति में भी रहना होता है तो इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं ईश्वर की संगति से विद्वान की संगति से मन जो है शिव संकल्प वाला होता है अब ईश्वर की संगति कैसे करूं ईश्वर प्रणिधान से ईश्वर की संगति ईश्वर प्रणिधान से होती है जिन्होंने भी योग दर्शन पढ़ा हो श्यासनस्थ अथि अथ पथिव्रजन हुआ पढ़ा है ना शैया सनस तो अथ पथिव्रजन हुआ बोलते ना आप लोग नहीं बोलते अच्छा बोला करो फिर ब्राह्मण में बोलना चाहिए तो चाहे वो शैया पर लेटा हो चाहे आसन पर बैठा हो चाहे वो रास्ते में चल रहा हो चाहे कुछ भी कर रहा हो वो ईश्वर की संगति में रहता है ईश्वर की उपस्थिति में रहता है ईश्वर के समक्ष रहता है और जब ईश्वर की संगति में रहेगा तो मन तो शिव संकल्प वाला ही होगा यदि मन को शिव संकल्प वाला योग अभ्यासी साधक चाहता है तो ईश्वर की संगति में रहना हो और ईश्वर की संगति में इतना आसान नहीं है रहना उसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए तो उसके साथ में वहां उस अभ्यास बनने से पहले विद्वान की संगति में रहना है जिसको भी आप विद्वान मानते हो उसकी संगति में रहो तो निश्चित बात है मन शिव संकल्प वाला होगा क्योंकि वो ऐसा ही बनाएगा याद रखना कि जिसकी संगति में हम रहते हैं ना उसका स्वभाव आ जाता है ये संसार का नियम है जिस किसी के भी संगति में हम रहेंगे उसका स्वभाव अनायास हमारे में आ जाता है शराबी के संगति में रहेंगे तो उसका स्वभाव आ जाएगा मैं अक्सर बोला करता हूं शराबी के साथ बैठता है कौन? आर्य समाजी। पर पीता नहीं है हाँ क्योंकि आर्य है। पीता बिल्कुल नहीं, लेकिन बैठता रोज उसके साथ में क्योंकि वो मित्र है रोज बैठता है तो एक दिन जरूर आएगा क्या आएगा नहीं पिएगा यही तो बड़ी बात है <laughs> आर्य समाजी का मतलब समझ लो आप नहीं पिएगा एक दिन आएगा वो नहीं पिएगा लेकिन बोतल जरूर पकड़ाएगा मेरी बात को समझ लेना वो नहीं पिएगा क्योंकि वह आर्य समाज ये लेकिन बोतल जरूर पकड़ाएगा आपको क्या समझ में आता है बोतल पकड़ाना भी तो दोष है जब मांस लाना भी दोष है मांस को परोसना भी वो दोष है और मांस को पकाना भी कितने दोष होते हैं आठ दस जितने भी होंगे उतने दोष शराब में भी है उसके साथ बैठना भी दोष है और बैठना तो दूर की बात है बोतल पकड़ा रहा वो एक दिन आएगा जरूर जब वो पी पी करके वो बोतल भी नहीं पकड़ सकता दूर है थोड़ा सा अरे वो बोतल पकड़ा पकड़ा देगा एक दिन एक दिन आएगा वो बोतल पकड़ा देगा संगति का ये प्रभाव पड़ेगा तो जिसकी संगति में रहेंगे उसका प्रभाव निश्चित आएगा इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं जो अपने मन को शिव संकल्प वाला करना चाहता है वो ईश्वर की संगति में और विद्वान की संगति में रहे ताकि उसका मन शिव संकल्प वाला हो जाएगा तो मंत्र पूरा हो गए जी ये ना जिस मन से कर्मानी कर्मों को अपस कर्म करने वाले न कर्मान्यप मनीषिना जो मन के स्वामी हैं ये जी योगा ये अभ्यास रूपी या अभ्यास संबंधी कर्मों को कृणवंती करते हैं और क्या करते हैं विद्यु युद्ध में आंतरिक युद्ध में भारत युद्ध नहीं आंतरिक युद्ध में यह आंतरिक युद्ध संबंधी कर्मों को धीरा जो ध्यान करने वाले जो मन अपूर्वम बहुत उत्कृष्ट है यक्षम पूजनीय है अंत अंदर रहता है कहा प्रजानाम प्राणियों के अंदर रहता है तत ऐसा वो मेरा मन मे का मतलब मना मन मन शिव संकल्पम कल्याणकारक संकल्प वाला अस्तु हो जाए हो गया जी स्पष्ट ओ